प्रकृति अविद्या माया इसकी अभिधि माना प्रकृति अविद्या और माया इन शब्दों से कहा जाने वाला प्रकृति अविद्या और माया इन शब्दों से कहा जाने वाला कोई अचित विशेष निश्चित है। किसके शब्द से उसको कहेंगे प्रकृति शब्द से और माया शब्द से। किसको कहेंगे अचित विशेष को वो अचित विशेष कौन होगा निश्चित एक बार पूरी पंक्ति लगा देंगे शुरू से ये जो नपुंसक लिंग शब्द थे ये पुल्लिंग शब्द है ना कैसे शब्द है पुल्लिंग तो क्यों अचित विशेषता अचित विशेषता अचित विशेषता यहाँ पर विशेष है उसके पूर्व वाले सभी बद कैसे थे विशेषण थे इसलिए पुल्लिंग थे मिश्र सत्वम नाम मिश्र सत्व का निरूपण करना आरंभ करते हैं सत्वर्य रूप तीनों गुणों से युक्त बद चेतनों के ज्ञानानंद स्वरूप का किोधन करने वाला है विपरीत ज्ञान का जनक है नित्य है ईश्वर की लीला का सहायक है प्रदेश वेद से, से और काल वेद से सम और विषम विकारों का उत्पादक है सदृषा नाम क्या भी या प्रदेश वेदन क्या काल वेदेन शासन प्रदेश वेदन अच्छा काल वेदन प्रदेश वेद से और काल वेद से सम और विषम विकारों का उत्पादक है प्रकृति अविद्या और माया इन शब्दों से कहा जाने वाला कोई अचित विशेष मिश्र तत्व कहलाता है अचित विशेषागन में सबके साथ है कैसे गुणत्रय युक्त का इनसे युक्त तो ज्ञानानंदोदायिका का विपरीत ज्ञान जनका का विपरीत ज्ञान का जनक अचित विशेष मित्र है ज्ञानानंद स्वरूप का चुदायक कोई अचित विशेष क्या है और तीनों गुणों से युक्त तो कोई अचित विशेष अचित विशेषा के साथ संबंध है नित्य कौन है अचित विशेष नित्य अचित विशेष मित्र सत्व है लग जाएगा सबके साथ जोड़ देंगे ईश्वर की लीला का सहायक प्रदेश और काल और विषम विकारों का उत्पादक था प्रकृति अविद्या और माया इन शब्दों से कहा जाने वाला कोई विशेष मिश्र तत्व है तो यह प्रकृति क्यों कहते हैं है ना, अविद्या क्यों कहते हैं और माया क्यों कहते हैं किसको हाँ मिश्र तत्व को प्रकृति क्यों कहते हैं अविद्या क्यों कहते हैं माया क्यों कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर है विकाराणाम जनकवास प्रकृति ही इति सभी है ना देखो विकारों का उत्पादक होने से महादादी विकारों को कौन उत्पन्न करता है तो विकारों का उत्पादक विकारों का उत्पादक है प्रकृति है ना विकारों का उत्पादक होने से या विकारों की उत्पत्ति करने के कारण मिश्र सत्तु प्रकृति कहा जाता है विकारा नाम जनका का बोलो मिश्र सत्व तो जनक किसका होगा इस बात को ध्यान रखना है ना मिश्र मिश्र का का विकार जनकत्व होने से का? तर... तो किसके कि विकारों का जनक हो जनकत्व तो मिश्र सत्व का है ध्यान रखना विकारा नाम जनका का मिश्र सत्व तो जनकत्व से कि विकारों का जनक होने के कारण है मिश्र विकारों का जनक होने के कारण है मित्र सत्व प्रकृति है ऐसा कहा जाता है मित्र सत्व प्रकृति है ऐसा प्रकृति क्यों कहा जाता है क्योंकि विकारों का जनक है यहाँ देखना इस पुस्तक में ये ऊपर जो है ना आपका नीचे लाइन है ना अधोलाइन जिस अधिक मिला इसमें क्या कहेंगे नीचे रेखा है रेखांकित पंक्ति देखेंगे विकारों की जनिका होने के कारण प्रकृति कही जाती है प्रकृति को कैसे? कहते है विकारो की देखो विकृति किसको कहते हैं कार्य को और प्रकृति किसे कहते हैं कारण है ना प्रकृति-विकृति विकृति कहते हैं कार्य को प्रकृति किसे कहते हैं कारण को और कारण क्या होता है उत्पादक किसका उत्पादक होता है कार्यो का या विकारों का तो विकारों का विकृति और विकार है विकारों का उत्पादक होने से या कार्यो का उत्पादक होने से प्रकृति है ऐसा कहा जाता है लग गया और देखेंगे ज्ञान अविद्या हैं ज्ञान का विरोधी होने से अविद्या ऐसा कहा जाता है विरोधी ध्यान देना की ये प्रकृति है ना दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर किस रूप में दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर के ये विद्या प्रतिबंधक होती है विद्या अर्थ है आत्मज्ञान विद्या का क्या अर्थ है प्रकृति जे और विषय रूप में परिणत होकर के विद्या अर्थात विद्या का विरोधी होती है विद्या का क्या अर्थ है आत्मज्ञान आत्मज्ञान का विरोधी होने से क्या कही जाती है ये तो यहाँ अविद्या है ना यहाँ नये के अर्थ में है विरोधर्थ हो गया ना नए के छय है ना तो यहाँ पर छय में विरोध हो गया ना विद्या का विरोधी ठीक है अब देखो यहाँ देखना इस पुस्तक में इस पुस्तक में देखो आगे रेखांकित अब देखो चिन्हित पंक्ति को देखेंगे दे आदि रूप से परिणत होकर मिला आदि से क्या लेना है दे इंद्री आदि आदि विषय क्या ले हाँ, प्राण भी ले सकते हैं मन ले सकते बुद्धि नहीं ले सकते नहीं। है बुद्धि धर्मभूत ज्ञान लिखते हैं ना वे इंद्री और विषय रूप से परिणत होकर देख विषय रूप से परिणत होकर विद्या कर विरोधी का क्या विषय रूप से परिणत होकर के और विषय रूप में परिणत होकर के विद्या का विरोधी होने के कारण क्या कही जाती अविद्या तो प्रकृति के लिए अविद्या शब्द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है होता है ना पर ध्यान दे बंधन का कारण अविद्या यह प्रकृति है क्या बंधन कारण जो है ना बंधन का कारण ये प्रकृति नहीं है है ना क्योंकि ध्यान देना बंधन का कारण क्या है कर्मरूप क्या है क्या है अनादि कर्म जो है ना अनादिपूर्ण रूप कर्म है वही क्या है बंधन के कारण है बताया था ना उस कर्म को अविद्या कहा विष्णु प्राण में कहा है ना अविद्याज्ञा अविद्या तो तो यहाँ भी अविद्या का सब क्या करते हैं कर्म तो बंधन का कारण जो है कर्मरूप अविद्या है ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति बंधन का कारण अविद्या नहीं है और सांकर में यही त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही बंधन के कारण अविद्या है बंधन के कारण अविद्या क्या है उनके यहाँ त्रिगुणात्मिका प्रकृति इसीलिए जो है ना उनकी पूरी परंपरा सब क्या है कि सब अज्ञानी इसी दुबी कोई उसका निवारण कर ही नहीं सका आज तक दिखता है बनी, बनी भी ये बनी हुई है है ना यदि अज्ञान से जाती तो आज रहती नहीं हिंदी चेली चेली शरीर भी नहीं रहती जो परंपरा हिंदी चल रही है अज्ञान की पूरी अज्ञान की परम्परा इंगी अज्ञानियों की परंपरा में कौन होगा अज्ञानी होंगे ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता है पूरी अज्ञानियों की परंपरा ज्ञान की रहती नहीं तो जब इसी का उपदेश करके अज्ञान को बढ़ावा देने की बातें हो गई अभी देखेंगे कहा गया ये पाठ है ये बात लगी आपको फंपी अद्या क्यों कहते हैं ज्ञान का विरोधी होने से ज्ञान का क्या अर्थ है विद्या क्या अर्थ विद्या का, का विरोधी होने से विरोधी का क्या ठीक है ज्ञान का विरोधी होने के कारण अविद्या इति निगत ज्ञान का विरोधी होने के कारण या विद्या का विरोधी होने के कारण मिश्र तत्व अविद्या है ऐसा कहा जाता है ऐसा ज्ञान का विरोधी होने के कारण अविद्या है ऐसा मिश्र सत्व को कहा जाता है किसको कहा जाता मिश्र तत्व का तो ध्यान देना इसके लिए अविद्या शब्द का भी प्रयोग हो गया है हाँ तो अविद्या शब्द का प्रयोग यहाँ भी है और सांकर मत में भी यह अंतर है उनके अनुसार बंधन का कारण विद्या यही प्रकृति है और यहाँ इस मत में बंधन का कारण विद्या ये प्रकृति नहीं है है ना? क्योंकि यह प्रकृति तो हमेशा बनी रहती बंधन निपड़ित होने पर भी यह बनी रहती है ऐसा आप ये देखेंगे, आगे देखेंगे? आगे देखो लेकिन ये किस कारण प्राप्त हुई है आपको शरीर एक किस कारण प्राप्त हुआ है कर्म कर्म से कर्म से से कारण बस प्राप्त हुआ है ना तो कर्म से कर्म से आपको शरीर प्राप्त हुआ है तो बंधन का मूल कारण क्या हो गया कर्म तो ब्रह्म विद्या से फिर कि किस की निवृत्ति होगी कर्म की कर्म के लिए भी अविद्या शब्द है ना तो उस कर्म रूप अविद्या की किसके निवृत्ति हो जाएगी ब्रह्म विद्या से तो आप कर्म खत्म होने से क्या होगा फिर ये बाद में ये शरीर प्राप्त होंगे आपको यही है ना अब ये इसका मतलब ये क्या संसार समाप्त हो जाएगा क्या और ये जो पंच भूतात्मक भूतात्मक शरीर है ये कहाँ मिल जाएगा पंच भूतों में मिल जाएगा कहा मिल जाएगा, पंच जाएगा? हाँ अब इसमें बहुत ये लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान से कार्य सहित अज्ञान निवृत्त हो जाता है अज्ञान तो उनके यहाँ तिगुना प्रकृति ही है।, है ना जैसे क्या कहते हैं दृष्टान्त देते हैं जैसे अग्नि काष्ट को जला करके सुनिष्ठ हो जाती है अग्नि काष्ठ को जला करके स्वयं इससे ही क्या आएगी ब्रह्म विद्या सहित को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाती है यदि कहे कि यदि आत्मा बना रहा और विद्या बनी रही तो द्वैत हो गया आत्मा बनी रही और विद्या बनी रही तो क्या हो गया तो द्वैत के लिए क्या कहते हैं द्वैत निवृत्ति के लिए जैसे अग्नि कास्त को जला करके स्वयं निवृत्त हो जाती है तो अग्नि वैसे विद्या क्या है प्रपंच को निवृत्त करके कार्य अज्ञान को निवृत्त कर है। लेकिन ले अग्नि का तो जलने के बाद क्या रहता है, है, है? अच्छा। है, है? है? वायुमंडल में फैलती है उष्णता होती है धूम होता है भस्म होती है तीन चीजें होती है क्या होती है तीन चीजें तो रज्जु स्तर पर जैसी स्थिति यहाँ पर है वहाँ पर क्या है रज्जु का ज्ञान होने पर और तो कुछ नहीं रहता है ना पर यहाँ ये जो विस्तार दृष्टान्त रहता है यहाँ मतलब ये, ये तीन चीजें होती कि नहीं होती नहीं। तो अब जो आज का जो बौद्धिक वर्ग है जो विज्ञान युग है वो ऐसा मानेंगे कि अग्नि काष्ट को जला दिया तो कुछ भी नहीं बचा नहीं। क्या क्या रहा वहाँ उष्णता तो कहते हैं ना कि गर्मी दिन पर दिन बढ़ रही है क्यों क्यों गर्मी बढ़ रही है वहाँ वाहनों के सब फैल रहे हैं गर्मी कहते हैं ये वाहनों का इतना धुआं ऊपर जा रहा है तो गर्मी बढ़ गई है तो सब समाप्त हो रहा है क्या ऊपर जाकर धुआं तो जो कहते हैं कि ये जो जैसे अग्नि काष्ट को जलाकर स्वयं निवृत हो जाती है तो स्वयं निवृत हुई यहाँ कुछ रहा कि नहीं रहा नहीं। तो यहाँ भी कुछ रहा ये मानना पड़ेगा कि दिद्या से प्रपंच निवृत्त हुआ तो यहाँ भी कुछ मानना पड़ेगा आपको तो क्या राहे अब सही बात यहाँ सिद्धांत लेके आए वेदांत वैष्णो सिद्धांत में कि विद्या क्या है विद्या तो भगवान की भक्ति विद्या क्या है विद्या हाँ। जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो क्या है कि भगवान को विषय करने वाली भक्ति है भगवताकार जो वृत्ति भी है आनंद रूप भगवान है दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट है सर्व्यापक भगवान है आनंद कल्याण गुण के आचार हैं और सभी चेतन अचेतन के आश्रे हैं ऐसे भगवान को विषय करने वाली वृत्ति क्या है वो भक्ति वो विद्या क्या है भक्ति है वो तो स्वाभाविक है हमेशा रहेगी एक बार हो जाए तो कभी निवृत्त होती नहीं है है ना उस, उस उस उसको भक्ति सजी खरीदा बताइए भगवान भी है तो हम आपको या क्या कहना चाहते थे कि बंधन का कारण विद्या जो है त्रिगुणात्मिका प्रति नहीं है और वो बंधन का कारण मानते इसलिए ज्ञान से इसी का नाश मानते हैं ज्ञान से पर ये युक्त है क्या बताइ ज्ञान से कर्मरूप ज्ञान निवृत्त होगा तो इसके साथ संबंधी नहीं होगा तो ये भूत कहा जाएंगे यो, उसमें योग सूत्र का वैज्ञानिकतापूर्ण है उसमें तो बोला है कि भूतों के कार्य भूतों में मिल जाएंगे भूतों के कार्य किसमें मिल जाएंगे भूतों बहुत बढ़िया उसमें विवेचन था योग सूत्र के भाषा में सब बताया था तो तो हाँ प्रकृति को नहीं नहीं प्रकृति को मूल प्रतिबंधक कर्म है अब कर्म के होने से शरीर इंद्रिय रूप में परिणत तो करके प्रकृति में प्रतिबंध कर रही है तो जड़ को काटना पड़ेगा ना आपको जैसे कि घास है ना घास को आप ऊपर ऊपर काटो जड़ पड़ी हुई है तो फिर निकल आएगा तो वैसे शरीर तो एक के बाद दूसरे तीसरे मिलते रहेंगे तो शरीर के नष्ट होने से तो कोई फायदा नहीं है फायदा क्या मूल कर्म को काट दो तो शरीर नहीं मिलेगा आपको तो शरीर नहीं मिलने का मतलब है की प्रकृति नष्ट होगी आपसे आपका प्रकृति के साथ संबंध नहीं हुआ यही है ना प्रकृति के साथ संबंध नहीं तो बंधन का हेतु है प्रकृति के साथ संबंध क्या है बंधन का तो संबंध आपको समाप्त हो गया ठीक है तो दो मूल कारणों को नष्ट करना पड़ेगा ना ऐसा और नहीं तो फिर होता ही रहता है अच्छा आगे देखेंगे तो प्रकृति हो गई अविद्या हो गई और क्या है माया इसको माया क्यों कहा जाता है हुँ? तो माया कहा जाता है देखेंगे मूल ग्रंथ में विचित्र सृष्टि कारकत्व माया उचित कारकत्व उत्पाद का उत्पादकत्व विचित्र सृष्टि का उत्पादक होने से माया इस प्रकार कही जाती है कौन प्रतिदीया मित्र सत्व कि विचित्र सृष्टि का उत्पादक होने के कारण मिश्र माया है ऐसा कहा जाता है सृष्टि ध्यान देना विभिन्न विचित्र सृष्टि देखो यही देखो पेड़ पौधे देखो सब एक जैसे हैं विविध प्रकार के हैं और सब विलक्षण है किसी में देखो पेड़ एक जैसे होने पर भी किसी में लाल फूल आते हैं किसी में हरे आते हैं किसी में कुछ आते हैं तो कैसी इसी सृष्टि है है ना और विचित्र सृष्टि यह देखो एक ही खेत में नींबू का पेड़ लगा दो मौसमी का पेड़ लगा दो संतरे का लगा दो कोई खट्टा हो जाएगा कोई मीठा हो जाएगा और वहीं मिर्च लगा दो तो कड़ हो जाएगी तो ये सृष्टि है कि नहीं तो विचित सृष्टि का उत्पादक होने से इसको क्या कहते हैं माया मतलब आश्चर्य में सृष्टि का उत्पादक होने से इसको क्या कहते हैं माया पता में? इसलिए इसको माया कहते हैं ऐसा माया शब्द भी अनेक अर्थों में है अविद्या शब्द भी अनेक अर्थों में है।, है ना संकुचित अर्थ नहीं है लेकिन यहाँ क्यों है ऐसा बताया गया अब जैसे देखो कहते है की असुर माया होते हैं असुर क्या होते हैं हाँ माया से सब काम करते हैं तो माया उन माया किसको कहते हैं उनके आश्रय जनक अस्त्र शस्त्रों को ही माया कहते हैं आश्रय जनक के अस्त्र शस्त्रों को ही क्या कहते हैं माया कहते हैं तो आश्रय जनक कार्य करने के कारण जैसे असुरो के अस्त्र शस्त्र माया कहे जाते हैं वैसे ही आश्रय जनक कार्य करने के कारण विश्व शस्त्र को क्या कहा जाता है माया है ना लोग कहते हैं माया जो कुछ नहीं होता है उसको दिखा देती है माया है न तो ऐसा नहीं है कहते हैं कि जो जादूगर होता है ना जो खेल दिखाता है उसके पास मंत्र सिद्धि होती कि नहीं होती है कुछ औषध का भी प्रयोग कर सकते होंगे वो बीजादी का तो अब कुछ नहीं मंत्र तो मंत्र वहाँ सत्य है कि नहीं है नहीं? तो जो है उसी से कुछ कर दिखाया कि कुछ नहीं है उससे कर दिखाया जो है बात है। रहे कुछ नहीं होता है अकेले आता है, सब करके चला जाता है उसके बाद सत्य मंत्र शक्ति होती है उसके बल पर वो सब दिखा दिया मंत्र शक्ति के बिना कर मंत्र मणि औषध सबका उपयोग करते हैं कुछ औषधे ऐसी होती है कि उनको जिसे कहते हैं ना कि मेढक का जो वसा होती है उसको आंख में लगा ले तो क्या दिखाई देगा तो सब दिखाई देंगे देंगे। तो ये कुछ कुछ औसत लगानी थी जो किसी आई ना जन्मे इसके बिना आई है क्या तो माया शब्द का प्रयोग भी आजकल जनक पदार्थों के लिए है जिसको पुराण में आया है कि संभरा की माया को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक एक टुकड़े काट दिए किसके टुकड़े काट दिए की माया, माया। समरा एक एक तुकड़े, तुकड़े टुकड़े टुकड़े-टुकड़े करके काटा है। अब जैसी माया का ये परिभाषा करते हैं अज्ञान से भासती है वास्तव में तो उसके टुकड़े हो सकते हैं जो अज्ञान से भासे वास्तव में न हो उसके टुकड़े होंगे और यहाँ टुकड़े कहे गए है तो वो किसके मिथ्या वस्तु के किस वस्तुओ के टुकड़े होंगे तो सत्य क्या है वहां अस्त्र शस्त्र ही है उसके सम्रा सुर के अस्त्र शस्त्र के लिए माया शब्द का प्रयोग है लोग कहेंगे सम्रासुर ने माया करके दिखा दी कुछ नहीं था तो ये यदि कुछ नहीं था तो वो टुकड़े टुकड़े करके कैसे काटे गए माया के टुकड़े टुकड़े करके काटा विष्णु पुराण कहता है तो मतलब उसके शस्त्र अस्त्र जो सत्य अस्त्र शस्त्र है उनके लिए माया शब्द का प्रयोग है वहाँ ठीक है बात मिली हाँ तो आश्चर्यनक जो कार्यकर्ता है उसको क्या कहते हैं माया सीधी बात है ये जो लोग कहे जो लो कहे दो तो लोग विष्णु पुराण की पंक्ति लगाइए सम्राटों की माया को एक टुकड़े करके भगवान ने काटा है जो नहीं है तो उसको टुकड़े हो सकते हैं क्या तो सब बकवास करते रहते हैं सब तो लोग अच्छा आगे ध्यान देना इसमें देखो इस पुस्तक में इसमें इस ये माया यहाँ मिलेगा आपको तो कहीं से विचित सृष्टि करने वाली होने से माया कही जाती है वहाँ अन्य कर लो क्या विचित सृष्टि करने वाली होने से माया कही जाती है इतना ही जरूरी है ना तत्व पढ़ने के लिए पर आगे देख लो और अनात्म पदार्थों में भोग्यत्व तो बुद्धि उत्पन्न करके अनाथ पदार्थों में क्या करके भोग्यत्व तो बुद्धि है ना कि की समझता है ना कोई जो है ना खाद्य पदार्थों को भोग्य समझते है और जो वस्त्र आदि को भोग समझते हैं स्त्री को भोग्य समझते, भोग समझते हैं वो सब अनात्मा ही है ना देह सबकी खाद्य पदार्थ दे आदि अनात्म पदार्थों में भोग्यत्व बुद्धि ये ब्रह्म है कि नहीं है भोग्य बुद्धि को उत्पन्न करके क्या करती है मोह तो मोह जनक होने से क्या कही जाती है माया तो मोह जनक होने से माया कही जाती है कौन भिषण सब तो मोह का जनक है माया कहा जाता है तो मोह का जनक कैसे है बताओ कैसे मोह का जनक है भोग्यत्व बुद्धि उत्पन्न करके जब ये अनात्म पदार्थों में भोग्यत्व बुद्धि होती है तब मोह हो जाता है तो इन कारणों से ये माया कही जाती तो इस है लग गई तो इसे मित्र तत्व को प्रकृति कैसे हैं अविद्या कैसे हैं और क्या कैसे हैं माया कहते हैं इन कारणों से कहते हैं समझ गए और देख लो इसी में थोड़ा आगे यहाँ सदा विद्यमान रहने से अक्षर कही जाती है मिल गया? हैं सदा विद्यमान रहने से क्या कही जाती है हाँ रजत और समस्या मिश्रित होने के कारण मित्र कही जाती है किससे मिश्रित है मतलब रज और समझ से मिश्रित तत्व वाला ये उस दिन बताया था ना तो यहाँ देखना रजस और समझ से मिश्रित होने के कारण कही जाती है लग गया चेतन से भिन्न होने के कारण अचित कही जाती है लगाइए तो बहुत ऐसा सोच समझ के अर्थ करना चाहिए शास्त्रों का अभी देखेंगे यहाँ पर अचित है ना अचित विशेष कौन इसका तमिल पंक्तियां हैं है ना तो इति प्रकार चतुर्थित तत्वात्म का इस इस कही हुई रीति से या इस कहे हुए प्रकार से इस कहे हुए इस प्रकार कहे हुए प्रकार से चौबीस तत्वों वाला है इस तरह कहे हुए प्रकार से इस तरह कहे हुए प्रकार से चौबीस तत्वों वाला है कौन के विशेष और विशेष कौन कितने कितने तत्वों वाला है चौबीस लगाइए प्रथम तत्व प्रकृति उसमें प्रथम तत्व है प्रकृति ठीक है और प्रकृति से क्या उत्पन्न होगा महत्व तो महत्व आगे आएगा अभी यही देखेंगे उनमें प्रथम तक प्रकृति है से क्या लेंगे प्रकृति, और यह प्रकृति विभक्तम विभक्तम अभिभक्तम अक्षर अवस्थावतीम अभिभक्तम और अक्षर इस प्रकार कुछ अवस्थाओं वाली है ऐसा लगाना कुछ अवस्थाओं वाली प्रकृति विभक्तम है अभिभक्तम है और अक्षर है कौन प्रकृति कुछ अवस्थाओं वाली प्रकृति विभक्तम है अविभक्तम है और अक्षर है कैसी प्रकृति कुछ अवस्थाओं वाली प्रकृति मतलब किसी अवस्था को लेकर उसको क्या कहते हैं विभक्तम और किसी अवस्था को लेकर क्या, क्या कहते हैं अविभक्तम और किसी अवस्था को लेकर क्या कहते हैं अक्षर किसको हाँ प्रकृति के ही नाम होंगे अवस्थाओं को लेकर के छोटा पेड़ हो तो कहते हैं पौधा बड़ा हो गया तो वृक्ष हो गया है ना तो वैसी अवस्थाओं को लेकर पौधा तो वृक्ष नाम हो गए अब इसमें इसी पर नीचे देखेंगे नीचे जिस अवस्था में मूल प्रकृति मूल प्रकृति समझ ले जैसे सृष्टि होती सकती, सर्वथा नाम रूप विभाग के अयोग्य होकर के सर्वथा नाम रूप विभाग के अयोग्य होकर जैसे जल में जब लवण अच्छी तरह मिल जाएगा घुल जाएगा तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा तो जल में विलीन लवण की तरह ब्रह्म से अभिभक्त रहती है ब्रह्म ब्रह्म से से बिल्कुल बिल्कुल उसके उसके आश्रित की स्थिति है। जैसे जल में लवण जल से अभिभक्त है जल से अभिभक्त है मतलब उस समय विभाग करने योग्य नहीं है उसमें अलग निकाल सकते हैं। लेकिन है कि नहीं जल में लवण है पर अलग निकाल सकते है उसी तरह से जिस अवस्था में मूल प्रकृति सर्वथा नाम रूप विभाग के अयोग्य होकर ब्रह्म से अविभक्त रहती है अविभक्त तो विभक्त है समझते हैं जैसे कि ये वस्तु कैसी, कैसी है कैसी है? और ये शरीर इस समय कैसा है आत्मा से अविभक्त है और मर जाने पर यह भी विभक्त हो जाएगा और शरीर का रूप शरीर से कैसा है अविभक्त है पृथ्वी की गंध पृथ्वी से मत सुन जाती है तब अच्छा तो जिस अवस्था में मूल प्रकृति सर्वथा नाम रूप विभाग के योग्य होकर जल में विमीन लवण की तरह ब्रह्म से अभिव्यक्त रहती है उस अवस्था वाली प्रकृति अभिभक्तम कहलाती है उस अवस्था वाली प्रकृति के क्या कहलाती है अभिभक्तम और देखो वही लग गया वह नाम रूप विभाग की योग्यता के लिए वह हाँ? नाम रूप विभाग के योग्य होगी ना आगे जाकर आगे जाकर क्या होगी नाम रूप विभाग के नाम रूप विभाग की योग्यता के लिए अक्षर अच्छा आदि अवस्थाओं को प्राप्त करती है अक्षर आदि अवस्थाओं को क्यों प्राप्त करती है नाम रूप विभाग की योग्यता के लिए अक्षर अच्छा आदि अवस्थाओं को प्राप्त करती है उन अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए उन्मुख प्रकृति किस अवस्था की प्राप्ति के लिए अक्षर आदि अवस्थाओं की प्राप्ति अक्षर आदि अवस्थाओं की प्राप्ति किस लिए होती है की के लिए ठीक है उन अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए उन्मुख प्रकृति उन्मुख समझते हैं ना जिसे कार्य करने के लिए उन्मुख मतलब कार्य करने के लिए तैयार उन अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए उन्मुख मतलब उन अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए तैयार कौन सा तैयार होगी और कौन सी प्रकृति तैयार होगी ये बताओ आप अभिवक्तम प्रकृति मूल में अभिवक्तम प्रकृति ना मूल्य उन अवस्थाओं की, अच्छा की प्राप्ति के लिए उन्मुख प्रकृति तैयार अभिवक्तम प्रकृति प्रकृति से क्या लेना है अभिवक्तम प्रकृति विभक्तम कही जाती है अभिभक्तम प्रकृति बस बताइफ जब अक्षर आदि अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए उन्मुख हो जाएगी कौन सी प्रकृति अभिवक्तम प्रकृति जब अभिवक्तम प्रकृति अक्षर आदि अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए उन्मुख हो जाएगी तब अभिवक्तम प्रकृति का ये क्या नाम हो गया विभक्तम अभिवक्तम नाम हो गया ये उन्मुख हो गयी लग गया दे आगे देखना इस प्रकार अच्छा अच्छा अवस्था से पूर्व में विद्यमान तम के दो भेद होते हैं तम ये प्रकृति ही है तम क्या ये हाँ तम के दो भेद होते हैं कौन कौन तम और विभक्तम चलो आगे देखेंगे तम अवस्था में तम मतलब अभिवक्तम विभक्तम यही दो है ना तम है तम अवस्था न सत्व रसतम नहीं लेना है या अवस्था मतलब जो अभिभक्तम और विभक्तम यही लेना है ठीक है हाँ। तो ये प्रकृति को ही तम कहा है कौन कौन तम है अभिभक्तम और विभक्तम तम।, तम अवस्था में मतलब उक्त दोनों अवस्थाओं में मतलब उक्त दोनों या अचित है या चेतन समी है सुनो अभी जब प्रलय हो जाएगी ना तब ये ये जितना कार्य प्रपंच है स्कूल भूत है और ये सूर्यूढ़ मात्राए अहंकार मात सब रहेगा तो इसकी जगह क्या रह जाएगा इसका कारण अजित प्रकृति रह जाएगी अजित अब ये शरीर सब समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएंगे इसके चेतन आसमान क्या रह जाएंगे तो चेतन समष्टि क्या कहेंगे हाँ चेतन समष्टि रहेंगे वो अचित रहेगा लगाइए समूह सब मिला हुआ है ना इसका जैसे कि एक वृक्षों के समूह को क्या कहेंगे समष्टि है नृक्षों का समष्टि बने सभी वृक्ष समी ढारण नहीं होते हैं तो इसे है समझ लो सम अवस्था में यह अचित है यह चेतन समी है अचित तो और चेतन समी यह सब किसमें स्थित होता है समय काल में दोनों किसमें स्थित होते हैं अचित तो प्रकृति ही है अचित और चेतन समृष्टि कहाँ स्थित होते हैं परमात्मा ही आधार होता है अचेतन आधार नहीं होता है आधार कौन होता है आधार कौन है किसके किसके आधार है परमात्मा तो उत्तम अवस्था में या अचित है या चेतन समी है ये दोनों भिन्न वस्तुएं हैं कि नहीं है कौन तो अचित और तो, तो या अचित है या चेतन समी है ऐसा विवेचन नहीं हो सकता है ऐसा विवेचन मतलब ऐसा विश्लेषण नहीं हो सकता है क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है अत्यंत सूक्षण तो उत्तम अवस्था में मतलब विभक्तम और अविभक्तम अवस्थाओ में यह अचित है या चेतन समी है है तो दो दोनों परमात्मा में है ना तो जो अभिभक्तम विभक्तम है ना यह दोनों मिला हुआ है क्या चेतन समृष्टि और के साथ अचित है यह हाँ। अचित है या चेतन समी है ऐसा विवेचन नहीं हो सकता है लगाइए अवस्थान्तर की प्राप्ति होने पर अवस्थान्तर इसके बाद की कौन अवस्था होगी अभिभक्तम और अभिभक्त विभक्तम के बाद क्या अवस्था होगी अक्षर अक्षर अवस्थान्तर की प्राप्ति होने पर ऐसे विवेचन के योग्य ऐसे विवेचन के योग्य कौन होगी चेतन समष्टि से संयुक्त प्रकृति चेतन समष्टि से प्रकृति किससे संयुक्त है चेतन समष्टि से संयुक्त तो रहेगा ही ना अवस्थान्तर की प्राप्ति होने पर ऐसे विवेचन के योग्य चेतन समष्टि से संयुक्त प्रकृति अक्षर शब्द का वाचिक होती है अक्षर शब्द का तो जब भी देखना अभिभक्तम एक अवस्था और फिर दूसरी अवस्था क्या भी विभक्तम उसमें उस समय प्रकृति उन्मुख होती है अक्षर अवस्था की प्राप्ति के लिए और विभक्तम अवस्था के बाद क्या हो गया प्रकृति का नाम अक्षर तो अब ध्यान देना तम अवस्था में यह अचित है या चेतन समस्ती है ऐसा विवेचन हो सकता है मतलब दोनों प्रकार विभक्तम और अभिभक्तम दोनों समय यह अचित है या चेतन समस्ती ऐसा विवेचन नहीं हो सकता है और जब अक्षर जब कहा जाएगा प्रकृति को उस समय ऐसा विवेचन हो जाएगा हैं? तो विवेचन के योग्य कौन है बोलो नहीं विवेचन के योग अक्षर अच्छा, किस कि, किस प्रकार विवेचन करेंगे या अचित है या चेतन समृष्टि है या अचित है या ऐसे विवेचन के योग कैसे विवेचन के योग यहाँ या चेतन समृष्टि है तो ऐसे विवेचन के योग्य चेतन समृष्टि से संयुक्त कौन है प्रकृति और प्रकृति व प्रकृति किसका वाच्य है अक्षर शब्द का वाच्य है अब अक्षर में तो ऐसा विवेचन तो कर लिया लेकिन ऐसी सूक्ष्म उत्तरोत्तर तो हो रही है फिर भी अभी इतनी सूक्ष्म है कि इस समय गुणों के सामने का भी विवेचन नहीं हो सकता है गुणों के सामने का भी विवेचन सामने होने पर भी विवेचन आप नहीं कर सकते हैं, है ना जल में लवण होने पर भी आप विवेचन तो नहीं समझ सकते वही है कहते हैं इसके इस समय गुणों के सामने का भी विवेचन नहीं हो सकता है इसके अनंतर मतलब तो अक्षर के अनंत अक्षर अवस्था के अनंतर अक्षर अवस्था के अक्षर अवस्था में गुणों के सामने का विवेचन होगा तो इसके अनंतर प्रकृति कुछ और अवस्थान्तर को प्राप्त होकर तो कुछ और अवस्थान्तर को प्राप्त होकर गुणों की सामने अवस्था वाली होती है गुणों की अब क्या साम्यावस्था का विवेचन हो तो जाएगा अब साम्यावस्था का और इसके पहले साम्यावस्था होने पर भी विवेचन नहीं हो सकता था ठीक है गुणों के साम्यावस्था वाली होती है लगाइए इस अवस्था वाली प्रकृति किस अवस्था वाली प्रकृति साम्यावस्था वाली प्रकृति अव्यस्त कह रहा है क्या कहलाती है और सामयावस्था के पश्चात प्रकृति के गुणों में वैषम होता है क्या होता है ए? और गुणों का वैषम्य होने पर प्रकृति सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख होती है सृष्टि कार्य करने के लिए कब उन्मुख होती है गुणों का California. अच्छा अभी ऊपर साम्यवस्था वाली प्रकृति को क्या कहा था ना अभी ऊपर बोलो हाँ क्या कहा था अव्य अव्य कहा था ना और साम्यवस्था को वाली को अव्यथ कहा था और साम्यवस्था के पश्चात क्या होगा उसके गुणों में वैषम्य और गुणों का वैषम्य होने पर प्रकृति सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख होती है और वैसी कार्योन्मुख अवस्था वाली प्रकृति भी अव्यक्त कही जाती है अव्यक्त दो तरह से बताया सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख अवस्था वाली प्रकृति को क्या कहेंगे और सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख कब होगी वैषम्य होने पर कब होगी और वैषम्य के पहले क्या अवस्था थी उसकी और साम्य अवस्था वाली को भी अव्यक्त कहा और वैषम होने पर भी क्या कहा अव्यक्त अव्यक्त के दो स्थिति में बताया अव्यक्त को मिले ये ध्यान देना है तो वो अभिभक्तम जब भगवान संकल्प करते हैं कैसा कि बहुश्याम कि कैसा वो संकल्प करते हैं बहु की मैं बहुत हो जाऊंग तो संकल्प से क्या होती है अविभक्तम प्रकृति विभक्तम हो जाती है अक्षर अच्छा हो जाती है अव्यक्त हो जाती है फिर सृष्टि होती है अगले पेश पर देख ईश्वर ने संकल्प किया कि मिला ईश्वर hmm? ने, hmm. ने संकल्प किया कि मतलब कार्य करने के लिए तैयार होती है वह अविभक्तम प्रकृति को जो जो अव्यम प्रकृति है ना ये भगवान के संकल्प से पहले कैसी होगी विभक्तम और फिर कैसी होगी अक्षर और फिर कैसी होगी अव्यस्त अभी साम्य अवस्था वाली और साम्य अवस्था वाली होने पर क्या होगा प्रकृति के गुणों में में और में होने पर क्या होगा प्रकृति सृष्टि कार्य करने के लिए उन्मुख हो जाएगी और ऐसी कार्योन्मुख अवस्था वाली प्रकृति का क्या नाम है तो अव्यक्त प्रकृति से महत्व उत्पन्न होता है क्या उत्पन्न होता है महत उत्पन्न होता है अच्छा अपने पाठ में आइए तो ये नाम समझ गए आप एक अव्यक्त नाम भी आ गया तो ऐसे देखो है सब प्रकृति की अवस्थाएं है पर एक एक ये प्रतिपादन करने का तो, तो, अच्छा। एक तो तो तो तरीका है और उपनिषदों में ये सभी शब्द विद्यमान है अक्षर अव्यक्त और तम ये सभी शब्द उपनिषदों में विद्यमान है यदि और अधिक देखना हो तो यहाँ देख लीजिए आप आ जाइए ये पृष्ठ संख्या समस्ती दृष्टि अच्छा जी अट्ठावन अठावन उन्सठ अठावन में लय प्रक्रिया मिली आपको और और पेज पर ये मोटे लिखा है ना प्रक्रिया के मिल गया तो ध्यान देना की सृष्टि क्रम से क्या होता है विपरीत लय क्रम जैसे छत पर सीढ़ी से चढ़ते हैं ना तो जिस क्रम से चढ़ेंगे ठीक उसके विपरीत क्रम से उतरेंगे तो वैसी लय प्रक्रिया है तो लय प्रक्रिया से सृष्टि प्रक्रिया एक दूसरे को समझने में सभी शास्त्रों में आए हुए हैं चलिए अपने ग्रंथ में आ जाओ अब देखेंगे प्रथम तत्व तो क्या है प्रकृति तो देखेंगे प्रकृति और विकृति को मिला करके चौबीस तत्व तो कहे जाते किसको प्रकृति और विकृति को बताइस हाँ पास देखेंगे तो कुछ अवस्थाओं और क्या कछपय अवस्था वीम और कुछ अवस्थाओं वाली यह प्रकृति विभक्तम अभिभक्तम और अक्षर इन नामों वाली होती है है ना कुछ अवस्थ अवस्थाओं वाली प्रकृति विभक्तम होती है अभिभक्तम होती है और अक्षर होती है अक्षर के बाद क्या नाम है उसका अभ्यक्ति गुण बैसमेन की अव्य प्रकृति के गुणों में विषमता होने से महादादी विकार उत्पन्न होते हैं मतलब इससे किससे प्रकृति से गुणों की विषमता होने पर अस्या प्रकृति से महादादी विकार उत्पन्नते गुण बैसमेन अस्या गुणों की विषमता होने पर प्रकृति से महाताजी विकार उत्पन्न होते हैं ठीक है तो महाताजी विकार होते महाताजी कौन है वो आगे आएगा है ना तो गुणों की विषमता होने से तो गुण कौन गो हैं जिनकी विषमता होती है तो बताते हैं है, सतमसीजर क्या है गुण है और ये कैसे गुण है ऐसे क्या प्रकृति है स्वरूप अनुबंधी स्वभाव होता क्या ऐसे ऐसे से क्या ना सतुरस्तम ये प्रकृति के स्वरूप से संबंध रखने वाले प्रकृति के स्वरूप से भाई प्रकृति के स्वरूप में रहते हैं ना प्रकृति प्रकृति के स्वरूप से संबंध रखने वाले उसके स्वभाव है किसके स्वभाव स्वभाव का अर्थ है धर्म स्वभाव का क्या अर्थे प्रकृति के स्वरूप से संबंध रखने वाले उसके स्वभाव हैं अब ध्यान देना स्वरूप से संबंध रखने वाला धर्म कैसा धर्म होता है असाधन धर्म प्रकृति के स्वरूप से संबंध रखने वाला धर्म कैसा होता है तो जो प्रकृति के स्वरूप से संबंध रखने वाला होगा वो कब तक रहेगा जब तक प्रकृति का स्वरूप रहेगा प्रकृति के स्वरूप से संबंध रखने वाली वस्तु तो तब तक रहेगी जब तक जब तक प्रकृति रहेगी तो प्रकृति के स्वरूप से संबंध रखने वाले कौन है ये कब तक रहेंगे जब तक प्रकृति रहेगी तब तक रहेंगी ठीक है तो प्रकृति हमेशा रहती तो तब सुरज हमेशा रहते रहने पर भी ज्ञानी को विचलित करते हैं यानी वो विचलित नहीं करते और मुक्त होने पर संबंध ही नहीं, नहीं रहता जब प्रकृति के साथ ही संबंध नहीं रहेगा तो गुण कुछ करेंगे पर गुण रहेंगे कि नहीं रहेंगे प्रकृति के गुण प्रकृति में रहेंगे ब्रह्मात्मक प्रकृति रहें है उसमें परेंगे क्या चलिए सत्वर स्तम गुण है और ये प्रकृति के स्वरूप से संबंध रखने वाले उसके धर्म है स्वरूप से संबंध रखने वाले धर्म तब तक रहते हैं जब तक स्वरूप रहता है ठीक है हाँ ये असाधारण धर्म है और प्रकृति अवस्थाया दुदु। ये प्रकृति अवस्था में अनुद्वूत होते हैं ये गुण कैसे होते हैं गुण अनुद्भूत प्रकृति अवस्था में गुण होते हैं अनुद्भूत और विकार दशायां च्या च्या या उद्भुता क्या रोहनती क्या विकार दशाएं आप उद्भूतार रोवंती और विकार दशा में उद्भूत हो जाते हैं इसको समझो आप जैसे कि पृथ्वी का गुण क्या है गंध क्या है तो गंधवत्तों में प्रथमित्व है गंधवत्तों हाँ। तो अब ध्यान देना कि गंध पृथ्वी में है गंध किसमें है तो पाषाण में गंधोपलब्धि होती है तो फिर क्या उत्तर होता है वहाँ कैसी गंध है अनुभूत बन गया है लेकिन अनुभूत है तो वैसे है? है। है? अनुद। अनुद है। ही प्रकृति अवस्था में शतुर कैसे हैं अनुद्भूत कैसे हैं अनुभूत बताइए बता मतलब साम्य अवस्था में वो अनुभूत है साम्य अवस्था में कैसे है क्योंकि जब सम है तो ऐसा विश्लेषण कर सकते हैं तत्व है रज है तम है कुछ कर पाएंगे ऐसा चलिए ये प्रकृति अवस्था में अनुद्भूत है अनुद्भूत का मतलब ना बढ़े होंगे एक क्या मतलब जैसे गंध अनुभूत समझ ना प्रकट चलो ये प्रकृति अवस्था में अनुभूत होते हैं क्या विकार दशायाम और कार्य अवस्था में उद्भूत होते हैं कार्य अवस्था में हाँ अब ध्यान देना अवस्था में उद्भूत होते हैं कौन ये गुण तो गुण ये क्या होंगे कार्य गुण कार्यों के द्वारा अनुमे है कि नहीं है कार्यो के द्वारा जब ज्ञान होता है सुख शांति होती है उस समय कौन सा गुण उद्भूत होता है सत्य गुण बढ़ा हुआ मतलब सत्य गुण उद्भूत होता है जब प्रकृतियाँ अधिक होती हैं, राग होता है उस समय आलस्यवाद निद्रा तो सब उद्भूत समझ गए कभी सत्य उद्भूत, कभी रज उद्भूत हो कभी तम उद्भूत तो ये भूत प्रकृति अवस्था में होंगे इस प्रकार कौन सा गुण उद्भूत है कौन सा अनुद्भूत है कैसे पता चलेगा बात नहीं समझ जो गुण भूत होगा उसका कार्य होगा तो कार्य विकारावस्था में होते हैं कार्य से मालूम होता है कौन सा कार्य से क्या मालूम होता है कौन सा गुण भूत है तो कार्य कार्यावस्था में ही गुण उद्भूत होते हैं ठीक है और प्रकृति अवस्था में उद्भूत नहीं होते है ऐसा आप जान तो अच्छा जी या सत्व है या रज है या तम है इस प्रकार विभाग की सब में जान सकते हैं ठीक है कार्य सही तो जानेंगे और कार्य के बिना जान पाएंगे नहीं, नहीं।, नहीं जान पाएंगे पंक्ति लगाइए कह गया कि एक प्रकृति और ये प्रकृति के स्वरूप से संबंध रखने वाले उसके धर्म है प्रकृति अवस्था यहां अनुद्भूता प्रकृति अवस्था में अनुद्भूत है और विकार दशा में कैसे है उद्भूत है ठीक है ध्यान में या सत्व है या रज है या तम है इस प्रकार विभाग जिसका जानेंगे उस गुण को क्या कहेंगे उद्भुत और जिसका विभाग नहीं जानेंगे उसको क्या कहेंगे मतलब जब विभाग जानेंगे तब गुण को कहेंगे जिस अवस्था में गुण का विभाग जानेंगे उस अवस्था में क्या कहेंगे और विभाग कैसे जानेंगे कार्य सुख शांति है तो क्या मानेंगे सत्यु और जिस अवस्था में विभाग नहीं जानेंगे उस अवस्था में क्या देंगे चलिए। अब गुणों के कार्य बताते हैं सत्वम ज्ञान सुखे तत्संग उत्पादियती सत्वम मतलब सत् ज्ञान सुखे उत्पादियती ज्ञान और सुख को उत्पन्न करता है ज्ञान और हाँ तत्व गुण ज्ञान को उत्पन्न करता है सुख को उत्पन्न करता है तब संगम तत्संग तथा ज्ञान और सुख में आसक्ति को उत्पन्न करता है ज्ञान और सुख में किसको उत्पन्न करता है आसक्ति को दोनों में आसक्ति को उत्पन्न करता है रजा हा। रजा कर् क्या हुआ रजोगुण है ना रजोगुण राग तृष्णा और संगान कर्मसंग दो बार संग ना तो पहले वाले संघ कर्थ कर लो इच्छा रजोगुण राग तृष्णा इच्छा और कर्म में आसक्ति को उत्पन्न करता है किसमें आसक्ति कर्म में हा रजोगुण राग तृष्णा और का पहले संघ क्या से किया इच्छा चा कर्म, संगान, कर्म संगान, चा कर्मसान कर्मसान चाचा कर्मसान और कर्म पर... एक मिनट तो बता रहा हूँ बता रहा हूँ मैं आपको रात तो गया ना लक्ष्य? इच्छा की उत्कट अवस्था तो को कृष्णा इच्छा की उत्कट अवस्था तो क्या होगी इच्छा सामान्य उत्कट अवस्था इस प्रकार भेद कर ले रहे तो तो ओम पूर्णम पूर्णमितम पूछित